पापम पापम पापागतना पुण्यकर्मा जुण्यकर्म ते द्वंदमोहिर्मुक्ता ते द्वंदमोहिर्मुक्ता भजनते मृढ़व्रता भजन्ते माम भगवान कहते हैं जिनके पापों का अंत हो गया है और जिनके पुण्य कर्म उदय हुए और फल देने को तत्पर हैं ऐसे पुरुषों का ऐसे मनुष्यों का द्वंद और मोह चला गया है और मुझे दृढ़ता से भजते हैं द्वंद माना एक भाव से दूसरा विपरीत भाव आ जाए भगवान को पाना तो सार है लेकिन संसार के बिना काम नहीं चलेगा आखिर तो भगवान ही सत्य है देह मिथ्या और संबंध मिथ्या है मर मिटना है ये जानते हुए भी सोचते के भगवान तो सत्य है लेकिन ये भी सत्य है वो भी सत्य है इस प्रकार का द्वंद उसका मिट जाता है वो इस मिथ्या जगत का व्यवहार लेना देना खाना पीना तो करता है लेकिन दृढ़ता से समझता के सत्यम परम धीम ही हो परमात्मा आदि सत, जुगात सत्य है भी सत्य विघ्न बाधाओं का साक्षी है इसलिए वो हो से भी सत तीनों काल में सत्य है श्रीमद् भागवत में आये सत्यम परम धीमह हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और परल का हेतु है जिसकी माया का जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जिसकी माया का विस्तार है बड़े बड़े जोगेश्वर और बड़े बड़े पंडित भी जिसकी माया का रहस्य नहीं जानते उस मायातीत परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं जय राम जी की भगवान का नाम लेने से पाप मिटता है और भगवान को प्रणाम करने से ताप मिटता है तीन प्रकार का ताप है आदि भौतिक ताप जैसे बरसात आया विघ्न बाधा आया लेकिन भगवान को प्रणाम करते तो भौतिक विघ्न बाधाओं का भी प्रभाव अपने चित्त पर नहीं पड़ता है वो प्रभाव बाहर का बाहर रह जाता है जय राम जी की आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक मन के उद्वेग को आध्यात्मिक ताप कहते हैं लेकिन जब भगवान के होकर उसको धन्यवाद देते हैं तो मन का उद्वेग भी समाप्त हो जाता है आदि देविक कोप होने पर भी विघ्न बाधा आते हैं आदि भौतिक विघ्न बाधा आते हैं लेकिन उन सब विघ्न बाधाओं को अगर निसार करना है मिथ्या करना है तो दृष्टि सत्य स्वरूप सचदानंद पर रखो और इसको माया का खेल समझो गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर अथवा यू कहो शमा बुझ जाए तो जल सकती है किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है मायूस ना हो इरादे ना बदल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 भगवत प्राप्ति के रास्ते कदम रख लिया ज्ञान ध्यान या कथा के रास्ते कदम बढ़ा ही दिया तो इरादे मत बदल दो पैसे के लिए मजदूर बिचारे दिन भर भीग लेते हैं नौकरी अदा करने के लिए कई नौकर बिचारे भी भीग लेते हैं व्यण व्यापार करने के लिए कई लोग भीग जाते हैं हम अगर थोड़ा भीग भी गए तो उस दिल के नाम पर भीग रहे हैं बेड़ा पार है कल्याण है तपश्चर्या है जयराम जी तो बोलना पड़ेगा नारायण हरि नारायण बोलो तुम ना तुम कंजूसी ना करो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो बोलो नारायण हरि नारायण नह... नारायण हरि नारायण हरी जिसके पापों का अंत हो गया है और पुण्य उदय हो गए वे दृढ़ व्रती हैं और जीवन में ऊंचे उद्देश्यों के लिए दृढ़ व्रति होना आत्यंतिक आवश्यक है जो दृढ़ व्रति व्यक्ति हैं उनके लिए बड़े भी विघ्न छोटे हो जाते हैं दृढ़ व्रति व्यक्ति हैं उन पर परमात्मा विशेष रूप में मेहरबान होते प्रसन्न होते हैं वट वृक्ष देखा इतनी आंधी और तूफान सह सके उसकी बुनियाद गहरी चली जाती जितनी आंधी तूफान वो वृक्ष सहता है उतनी उसकी जड़े गहरी होती है ऐसे ईश्वर के रास्ते जो दृढ़ वृत्ति होते हैं मीरा को कितनी आंधी और तूफान आए और मीरा लगी रही तो अंत में मीरा का विजय हुआ और मीरा का देवर सम्राट होते हुए भी मीरा के चरणों पे गिर के उससे माफी लिया ये कल आपने कथा सुनी ये शाम त्वंत गापम जिसके पापों का अंत हो गया है जना नाम पुण्य कर्मणाम जिनके पुण्य कर्म जोर पकड़ रहे हैं ते मोह निर्मुक्ता वे लोग द्वंद और मोह से विनिर्मुक्त ठीक ढंग से मुक्त हो गए भजन ते माम व्रता हा। मेरा से भजन करते हैं अर्थात जहा जहाँ उनकी नजर जाती है नाम और रूप को माया का खेल समझकर मुझे मुझ चैतन्य की स्मृति करके वो मेरे पारायण हो जाते मुझमय हो जाते जैसे बेटे को पता है कि मेरा माँ बाप फलाना भाई फलाना भाई है मेरी माँ फलानी है और मेरे पिता फलाने अब वो दिन रात नहीं चिल्लाता है कि मैं मोहन भाई का छोरा कमला भाई का पुत्र हूँ चिल्लाता नहीं है लेकिन उसको दृढ़ ज्ञान हो जाता है अपने आप में उसको अनुभव हो जाता है कि मैं मोहन का पुत्र हूँ कमला देवी का पुत्र चाहे वो बाजार में है तभी भी बेटा अपने माँ बाप का और घर में है तभी भी बेटा अपने माँ बाप का और कथा में है तो बेटा अपने माँ बाप का युद्ध के मैदान में तो बेटा अपने माँ बाप का और मंदिर में है तो बेटा अपने माँ बाप का ऐसे ही जिनको पता चल जाता है कि ये जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है जय राम जी की मैं परमेश्वर का अविभाज्य अंग हूँ मैं परमेश्वर का सनातन अंश ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है सत्संग के द्वारा इस बात को जो अपने में स्वीकार कर लेता है शरीर में मन बुद्धि में आई हुई बात तो मृत्यु के प्रभाव से धुंधली हो जाती है लेकिन अपने में आई हुई बात तो मौत का बाप भी नहीं हटा सकता है ऐसा दृढ़ उसको ज्ञान हो जाता है वो इरादे नहीं बदलता है एक बार वो समझ लेता है अब जिसको पता है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा नाम गोविंद भाई है उसको मैं और आप मिलकर कहें कि तुम्हारा नाम सुलेमान है तो वो नहीं मानेगा जयराम जी तुम्हारा नाम फलाना है तो नहीं मानेगा हमारे धाक धमकी और तुम्हारे दबाव से थोड़ी देर के लिए कह भी दे कि मैं सुलेमान हूँ लेकिन अंदर से समझेगा कि मैं क्या हूँ जयराम जी की ऐसा जिसने सत्संग के द्वारा समझ लिया है कि ये मैं देह हार्ड मास का शरीर में नहीं हूँ और दुखी सुखी होने वाला मन नहीं हूं बदलने वाले निर्णय वाली मति मैं नहीं हूं इन सब के बदलाट को देखने वाला जो है मैं वह सोहम चैतन्य हूँ परमात्मा का सनातन अंश हूँ वो महाराज मौत की थपेड़ों पर भी अपना दृढ़ निश्चय का आनंद लेता रहता है अनलह कहता हुआ मंसूर शूली स्वीकार कर लेता है सुक्रात जहर की प्यालियां स्वीकार कर लेता है मीराबाई विघ्न बाधाओं के बीच विष विषमिले दूध को भी अमृत बना लेती है जिसका दृढ़ निश्चय है उसके हृदय का परमात्मा अनुपम सत्ता स्पूर्ति और चेतना के दीदार करा देता है कल नामदेव की कथा से भी आप लोगों ने हम लोगों ने यह जाना है इसलिए अपने जीवन में वैदिक ज्ञान की दृढ़ता का संचार करना चाहिए हमको घाटा तब पड़ता है जब हमारे ही कमजोर विचार हमारी शक्तियों को कुंठित कर देते हैं हमारे अनुभव को दबोच देते हैं तब हमको घाटा पड़ता है नहीं तो दुनिया की कोई परिस्थिति हमको हानि नहीं पहुंचा सकती है हां हमारे शरीर को हमारी बाहर की वस्तुओं को हेर फेर कर सकती है लेकिन जहां हम हैं, वहां तो महाराज काल की भी दाल नहीं गलती जयराम जी की। भय भी जिस परमात्मा से भयभीत रहता है उस परमात्मा का हम सनातन अंश है उपनिषदों में से अगर कोई बम धड़ाके की नाई वचन ढूंढना तो वह यह है कि अभयम सत्व संश तुम निर्भय रहो सिख धर्म के गुरु नानक ने भी कहा निर्भय जपे सकल भव मिटे संत कृपाते प्राणी छुटे भूत प्रेत भी पहले डराते और जो डरता है वही मरता है जय राम जी की विघ्न बाधा भी आकर तुम्हें डराते और संसार में घसीटते हैं लेकिन विघ्न बाधाओं के सिर पर हंसते हंसते सिर पर पैर रखकर तुम अपने परमानंद का संगीत बजाओ मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया ये हकीकत है कि जहा में उनको जीना आ गया आ गया और आ गया बजनते माम दृढ़ अपनी समझ को दृढ़ बनाए रखो कोई आपका मनोबल दुर्बल करे कोई आपको हीन विचार दे तो आप ऐसे फेंको जैसे जूते चप्पल पर कचरा आ जाता है तो पैर खंखेल लेते झाड़ लेते अथवा तुम तो धरती पे बैठते उठते समय फिर कपड़े झाड़ लेते ऐसे ही ईश्वर भक्ति ईश्वर ज्ञान ईश्वरी सामर्थ्य और ईश्वरी आनंद के सिवाय के और कोई इधर उधर के विचार दे तो आप तुरंत झाड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास झाड़ने की शक्ति और क्षमता और समझण ईश्वर ने दे रखी है इसलिए दृढ़ निश्चय बनाओ नारायण नारायण नारायण नारायण गीता साहस देने आई है जयराम जी की गीता शक्ति देने आई है गीता निर्भय बनाने आई है और गीता अमर संदेश सुनाने आई है गीता आत्मा की अमरता बताने आई है और गीता कर्तव्य में दृढ़ता सिखाने आई है गीता कर्म करते हुए भी निर्लेप रहने की कला सिखाने आई है और गीता भगवान श्री कृष्ण के हृदय का गीत है जयराम जी की अपने प्रिय सखा के सर्वांगी विकास के लिए भगवान ने स्वयं गीता का प्रसाद बांटा है सखा को निमित्त करके उस विश्व सखा ने विश्व मानवों के लिए गीता कही गीताया श्लोक पाठे नीताया श्लोक पाठे गोविंदा स्मृति कीर्तनांद स्मृति साधु दर्शन मत्रेन साधु दर्शन तीर्थ कोटि फलम तीर्थकोटिफलम हरि हरि ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ ताके एकादश श्लोक के उच्चारण स्मरण और समझने मात्र से साधु पुरुष के दर्शन और हरिनाम कीर्तन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है हरिनाम का बड़ा भारी चमत्कार है महाराज आपको क्या बताएं भगवत गीता तो अपने आप में पूर्ण है लेकिन हरिनाम और संत का दर्शन भी अपने आप में अद्भुत महत्व रखता है गौरांग हो गए बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि हरिबोल करते हुए हरि रस में छक जाते थे और उनकी मीठी निगाहें जहां तक पड़ती थी उनकी मिठी निगाहों के रेंज में आने वालों के भी पाप ताप मिट जाते अहंकार उनका छू हो जाता और वे भी हरिनाम कीर्तन में झूमने लग जाते थे गौरांग के साथ निगाहों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह को उतर जाएगी वो अल्कोहल तू हरि नाम की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी गौरांग के दीवाने गौरांग के साथ हरि नाम की प्यालियां पीते थे और केवल हिंदू ही दीवाने थे ऐसी बात नहीं थी कई मुसलमान जवान भी गौरांग की हरी प्यालियों में दीवाने थे और वे ब्रॉड माइंड रहे होंगे जयराम जी की संकीर्ण विचारों की उस नाली से वे बाहर आए हुए होंगे गौरांग के साथ वे कीर्तन करते और आनंदित होते कुछ भाइयों ने तो गौरांग से दीक्षा भी ले रखी जयराम जी बोलना पड़ेगा और एक मुसलमान युवक ने तो अपना नाम भी बदल दिया उसने अपना नाम हरिदास रखा हरिदास इतना दृढ़ निश्चय हो गया महाराज कि उसके संग में और लोग भी झूमने लगे जो बुद्धिमान मुसलमान थे युवक थे उनको तो हरिदास के प्रति आदर था प्रेम था लेकिन जो अपने संकीर्ण विचारों में उलझ गए थे उन्होंने हरिदास के लिए गलत अफवाह और कुप्रचार शुरू कर दिया लेकिन हरिदास का हृदय मानो यह कहता है कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं दुनिया की तू तू मैं मैं हरिदास के हरि कीर्तन में विघ्न न डाल सकी आखिर जेलसी में जलने वाले लोगों ने उस मुसलमान फकीर हरिदास के यहां वैशा को भेजा वैशा ने हरिदास स्मरण कीर्तन कर रहे थे वहां आकर अपनी अटखेलियां हरिदास के रूप लावण्य पर मुग्ध भी तो हो गई थी और चंद चांदी के टुकड़ों पर भेजे हुए व्यक्तियों का काम भी उसे बनाना था लेकिन हरिदास गोरंग का पक्का दृढ़ भक्त था हरिदास ने हरिस्मरण इतना चालू रखा कि रात भर बीत गई और वैशा अपने नाज नखरे करती करती विफल हो गई प्रभात हुई हरिदास ने कहा मैं आपसे बातचीत नहीं कर सका क्योंकि मैं हरि नाम में मशगूल था राम राम वैशा नहीं का सा मुंह लेकर रवाना हो गई विरोधियों ने फिर दूसरी रात को भेजा लेकिन हरिदास दूसरी रात को भी उसी नाम स्मरण में मशगूल रहे उसके नाज नखरे सारे विफल हो गए। तीसरी रात भी यही हुआ। जब चौथी रात भेजा गया उस वैश्य को तो हरिदास हरि कीर्तन में इतने तो मस्त होकर जब करते करते ध्यान करते करते भाव विभोर हो रहे थे कि उनके आंखों से आंसू बरस बरस के उनका वक्षस्थल स्थल हृदय पावन कर रहे थे वैश्या ने हरिदास का जो रूप देखा वैशा अपने कुकृत्यो से लज्जित होकर अपने आप को फटकारने लगी कि मुझे है। कुछ पैसों के लिए उन की मैं कठपुतली होकर इस हरिदास जैसे संत को सताने आई थी, उसको प्रायश्चित हुआ आई थी हरिदास को बदलने के लिए खुद ही हरिदास के चरणों में मत्था फेक खुद ही बदल गई हरिदास के चरणों में उसने प्रार्थना की मुझे आप अपनी शिष्या बनाई मुझे आप हरि नाम की दीक्षा दीजिए आई थी हरिदास को हरिस्ते से बदलकर संसार के कीचड़ में ले जाने के लिए लेकिन स्वयं कीचड़ से हटकर हरिस्ते लग गई ये हरि नाम की महिमा नहीं तो क्या है और हरिदास की दृढ़ता नहीं तो और क्या है महाराज बजाओ तो होलसेल में फुटकर कर धंधा हम नहीं करते नारायण हरी नारायण हरी मारा... जब से भारतवासियों ने यह समझा कि भगवान की भक्ति कठिन है योग कठिन है साधना कठिन है ईश्वर प्राप्ति कठिन है तब से दुर्भाग्य शुरू हो गया कठिन नहीं है हकीकत में हरिरस जैसा सरल मार्ग दुनिया में और कोई नहीं है और इतना सरल है और इतना रसमय है कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों के सिर पर पैर रखते नाचने नाचते नाचते भक्त भगवान की यात्रा में सफल हो गए इतिहास उसका साक्षी है मैं तो गोरखनाथ की राय से सहमत हूं गोरखनाथ कहते हैं हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान आहार कथी बो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तीस के संगा कहा आदमी से मिलने जाओ तो बद्दा चेहरा लेके जाते हो या बद्दे कपड़े पहन के जाते हो या बढ़िया कपड़े और बढ़िया चेहरा बना के जाते हो बताइए भैया जब खुश दिल आदमी से मिलना है तो आपको खुश होकर जाना पड़ता है तो खुशी का खजाना ईश्वर की भक्ति करना है तो रोता चेहरा लेकर क्यों जाओगे कुछ लोग ध्यान में बैठते तो ऐ मत करो ध्यान करो ध्यान कर रहा है कि कुश्ती कर रहा है भैया जब कर रहा है कि मजूरी कर रहा है पहले तो आप अपने दिल को प्रसन्न करिए क्यों प्रसन्न करें बाबा कि आपको जब करने की इच्छा हुई भगवान के नाम का स्मरण करने की इच्छा हुई कलयुग के आदमी को और भगवान का स्मरण करने की इच्छा हुई उसका मतलब भगवान तुमको याद करते इस बात की खुशी महसूस करके स्मरण चालू कीजिए उसने मेरे को स्मरण कराने की प्रेरणा दी है वो मेरे को याद कर रहा है। एक साधारण नेता अगर किसी को याद करता तो हिम्मत आ जाती फलौना ने तो ने मेरे को याद किया तो विश्व नेता तुम्हें जब सुमरण करने की प्रेरणा देता है तो तुम खुश हो जाओ कि भगवान ने हमें याद किया आज तो हमारे इश्क का तो कोई और ही अंदाज है हमें उस पर नाज है उसे हम पर नाज है हमारे इश्क का अब तो कोई और ही अंदाज है महाराज हमें उस पर नाज है और उसे हम पर नाज है भांजे जयराम जी तो बोलना पड़ेगा कई बार कैसेटों में ये बात आती है फिर जब लोग इंदौर का मार्केट है फूल मार्केट फूलों के बाजार और सब्जी मार्केट फ्रूट मार्केट तो वो लोग जब कैसेट सुनते हैं तो जयराम जी बोल एक झुंड के झुंड कट्ठे होकर कैसेट सुनते तो फिर जब आता है ऑडियो कैसेट में जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तो पूरे मार्केट के लोग जो एकत्रित होके सुनते ना थकान मिट जाती है उनकी व्यापार व्यापार फूल फूल ले दे के फ्रूट फ्रूट ले दे के जरा फ्रेश होते एकत्रित होके सुनते कैसे तो फिर वो कैसेट में आता है जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तो फिर वो सब एक साथ में बोलते हैं हाँ महाराज जयराम जी तो बोलना ही पड़ेगा ऐसा करके जयराम जी बोल के आनंदित हो जाते भाई वाइन पीकर कोई आनंद चाहता है कोई डिस्को करके आनंद चाहता है कोई शराब कबाब पेट में धरके पेट को शमशान बनाकर आनंद चाहता है इससे तो हृदय को राम का सिंहासन बनाकर हरि का आनंद का मन बनाकर जो आनंद चाहता है वो बड़ भागी है धनभागी है महाराज शास्त्र कहता है ते सभाग्या मनुष्यु ते सभाग्या मनुष्यु सभाग्या्या्या मनुष्यु तनुष्यु कृता नृप निश्चय कृता नृपनिश्चय सुमरती स्मरयती सुमरती स्मरयती हरे नाम कलिजुगे हरे नाम कली वे है वे हैं, नृपन वे कृतार्थ हैं, धनभागी हैं, जो हरिनाम सुमरण करते हैं को करवाते हैं हरिदास मुसलमान युवान हरिदास ने उस वैश्या को हरिनाम की दीक्षा दे दी और वो संयमी मुसलमान युवान फकीर वहां से चल दिया फुलिया गांव में रहने लगा मुगल शासन था उसने तो वहां भी हरी नाम का प्रसाद पाया और बांटा उसकी इस दृढ़ता पर ईर्षकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा जयराम जी की गोराई काजी ने उन पर लाछन लगाए और गोराका काजी ने उनके लिए गिरफ्तारी की व्यवस्था की उनको गिरफ्तार कराया और न्यायालय में खड़ा कर दिया मुगल शासन था यह सब चलता था उस समय महाराज न्यायाधीश के पास कटकरे में खड़ा कर दिया गया न्यायाधीश भी मुगल शासन के प्रभाव में था और वो मुसलमान था उसने इस गौरांग को कहा कि तू अभी कलमा पढ़ ले तुझे रिया कर देते ऐसा वैसा जो कुछ न बोलने जैसा था सब बोल दिया उसने तू तो कीर्तन बीर्तन कहा है, ये सब छोड़ दे तेरी इज्जत होगी और फिर अपनी मजहब में आ जा हरिदास ने दृढ़ता से कहा भजन माम दृढ़ गीता ने कहा न वही हरिदास के जीवन में उतरा है खंड खंड करे देह यदि जाए प्राण आज तब हूं आमी बदले ना, ना ही छाड़ी हरी नाम ये देह का टुकड़ा टुकड़ा कर दे न्यायाधीश तो लेकिन मैं हरी नाम से अपना मुख नहीं मोड़ सकता हूं मर्जी तुम्हारी जो करना चाहो कई हिंदू मुसलमान होते हैं तो और हिंदू उनको तो नहीं सताते और मैं मुसलमान में से हिंदू हुआ तो हमारे मुसलमान हमें क्यों सताते मैंने क्या गुनाह क्या मैं किसका बिगाड़ता हूं उसकी नम्रवाणी ने मुल्कपति न्यायाधीश का नाम था मुल्कपति मुल्कपति का हृदय पानी पानी कर दिया उसको बेगुनाह घोषित करके रिहा करने का विचार ही कर रहा था इतने में महाराज गोराही काजी ने फिर बंभेरा और न्यायाधीश को मजबूर कर दिया उसके ऊपर जुल्म करने के लिए मुल्कपति ने आदेश दिया कि अगर नहीं मानता है तो 22 बाजारों से हिंटर मारते मारते मृत्यु दंड तेरे को सुनाया जाता है चाहे 22 बाजार से हिंटर खाते खाते मौत के ग्राल में घुस चाहे तो फिर नाम छोड़ दे उसने कहा खंड खंड करे दे यदि जाए प्राण अभी आज तब हूं अभी बंद ले नहीं ना ही छाड़ी हरि नाम ये समाज ये समाज और नाम छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकता आदेश जारी कर दिया गया क्रूर व्यक्तियों ने हिंटर पर हिंटर मारना शुरू कर दिया लेकिन वो मुसलमान जवान में उसको धनवान कहता हूं भागशाली रहा होगा दृढ़ निश्चय था, था। हरिदास कहता है एक बार हरी नाम बोलो प्रेम से हरी बोल कहो सिपाही कहते हैं अबे तू हमको हरी बोल करवाता हैगा, बोल हरिबोल बोल बड़ा आया हरी का भगत हरी बोल हरी बोल हम हरी बोलने वाले नहीं है ए, ए यल हरी बोल सटा फिर हरिदास कहता है कोई बात नहीं एक बेहत और सही एक इंटर और सही लेकिन प्यार से एक बार हरी नाम तो कह दो हरी बोल तो कर लो भैया बोले प्यार से या नफरत से हम हरी बोल करने वाले ही नहीं है हरिदास समझ रहा है कि हरी बोल नहीं करने वाले करके भी तो हरी तो बोल ही रहे है उसे भीतर बड़ी बुदगुद् हो रही तसली आ रही हरी बोल हरी बोल बड़ा आ बढ़ हरी, हरी बोल हरी बोल हरी बोल बैत खाते खाते वो उनको हरी नाम बुलवा रहा है वो ना ना करते हुए भी इनकार करते हुए भी हरी नाम का आमंत्रण तो स्वीकार कर ही गए आखिर पुलिस अफसर अक्कल वाला था उसने देखा हरिदास के पीठ पर बेत की चोटें हैं निशान हैं लेकिन आंखों पर नूरानी नूर की चमक भी है यह भी मानना पड़ेगा उसने सिपाहियों को रोकते हुए हरिदास को कहा सच बताओ कि तुमको बैत तो लगते हैं पीड़ा तो शरीर पर दिखती है लेकिन आंखों पर नूरानी नूर की चमक किस बात की है सच बताओ कि तुमको बैत तो लगते हैं पीड़ा तो शरीर पर दिखती है लेकिन आंखों पर नुरानी नूर की चमक किस बात की तब उस प्यारे हरिदास ने कहा हरी बोल में कहता हूँ और तुम्हारे आदमी बोलते हैं हम हरी बोले हरी बोले हमारी बोलने वाले ने इस बहाने भी हरी बोलते हैं तो देर सबेर इनका मंगल होगा कल्याण होगा इनका कल्याण कराने के लिए एक हिंटर सहकर भी उस हरी की सेवा करने में मैं सफल हो रहा हूँ इस बात की मुझे खुशी है तो बरसात के चार छींटे सहते हुए तुम नाचते नाचते हरि नाम बोलो ये तो स्वाभाविक है तुम्हारे ब्लड में ऋषि मुनियों की परंपरा है कोई बंदा गया नहीं इतनी बारिश में भी झूमते रहे कीचड़ कादों में बैठे रहे होन जाता है वापस जय राम जी की जी। बादलों को अपना निर्णय वापस करना पड़ा लेकिन तुमको कथा का निर्णय वापस नहीं करना पड़ा जयराम जी दिल पर से घर मिलना है तो दिलदार बने रहना सहने को हर आफत तैयार बने रहना दुनिया कहेगी पागल मक्कर भी कहेगी दीवाना बने रहना और हरिनाम में होशियार बने रहना दिल भर से मिलना है तो दिलदार बने रहना उस पुलिया गांव में बेरहम हिंटर खाते खाते हरिदास मूर्चित से हो गए सिपाहियों ने समझा मर गया है गंगा में फेंक दो जैसा आदेश है गंगा में फेंक दिया गंगा की धार में मानो गंगा माता ने अथवा हरि ने जो जल फल में सब में है उसके लिए करतुम सक्यम आकर तुम सक्यम अन्य शक्यम जो पानी की एक बूंद से बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर वकील संत महंत नेता बनाकर खिलवाड़ खिला देता है और फिर भी उसकी पिटारी में कभी खोट नहीं आई ऐसे परमात्मा के लिए असंभव क्या है नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग थिंक दॉसिबल हरिदास को मूर्छित हरिदास को मुआ समझ धकेल दिया लेकिन उसके प्राण और ताजे तवाने होकर कुछ दूरी पर किसी गांव के किनारे वो निकला और सुबह होते होते गौरांग के उस कीर्तन यात्रा के उस मधुर कार्य में वो लग गया इस बात का कड़ा असर पड़ा गोराई काजी पर नोटिस भेजा गया कि ये गौरांग का कीर्तन बंद होना चाहिए नहीं तो और लड़के बिगड़ेंगे जयराम जी दे की सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरे मितवा कबीरो बिगड़ गयो रे दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे कबीरो बिगड़ गयो रे सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरे मितवा कबीरो बिगड़ गयो रे पारस संग भाई लोहा बिगड़ो पारस संग भाई लोहा बिगुर्यो कंचन रूप भयोरे कबीरों बिगड़ सुनो मेरे भाईओ सुनो मेरे मित्वा कबीरों बिगड़ गय संतन संग दास कबीरों बिगड़ो तुम भी बिगड़ गए काम धंधा छोड़कर घर का दुकान कर बैठे बिगड़ गए तुम भी संतन संग दास कबीरों बिगड़ो महाराज बिगड़ गए संतन संगदास कबीरो बिगड़ो संता कबीर भयो रे कबीरो बिगड़ गयो रे सुनो मेरे भाईओ सुनो मेरे मितवा कबीरो बिगड़ गयो रे महाराज ये गौरांग के संग में कीर्तन यात्रा में ये लड़का बिगड़ गया है वकम का उपयोग करके कीर्तन यात्रा पर बंदस डाल दी गई जो कायर दिल थे उन्होंने महाराज को कहा कीर्तन यात्रा बंद रखे हमें मुगल शासन से टक्कर लेने की क्या जरूरत है बोले हम मुगल शासन से टक्कर नहीं लेते हम तो बेवकूफी से टक्कर लेकर उनका भी भला चाहते हैं किसी का हम बुरा नहीं चाहते तो डरे किसके लिए कल तो प्रभात फेरी निकलेगी और बाजार से घूमते घूमते गोराइका काजी के घर ही समाप्त होगी समझे जो बुजदिल थे वो तो बोले हैं अपने तो घर में बैठ के राम राम करो लेकिन जो मर्द थे वो और भी मैदान में आए के बाद निश्चय ना आय आत्मा बल ही नहीं न लभ्य थे दुर्लभ दुर्बल आदमी को तो धरती पे रहने का कोई मजा ही नहीं वीर भोग्या वसुंधरा धरती पर वीर लोगों के लिए तो भोग्य है हिम्मत करके आए महाराज के कीर्तन में तो जो लबू दिल वाले थे उन्होंने देखा जब 25 30 40 जवान हुए तो यार अपने भी चलो जो होगा देखा जाएगा ऐसे करते करते कीर्तन यात्रा झुमती झामती चली बाजार से गुजरी तो बाजार के कुछ हिंदू कुछ मुसलमान जवान जो समझदार थे उसमें सहमित हो गए तो कुछ लोगों ने काजी की संकीर्णता पर गोराई का की संकीर्णता पर रोष व्यक्त किया और कुछ का कुछ गोराई काजी के लिए नारेबाजी शुरू कर दी गौरांग ने कीर्तन में ब्रेक लगाकर की गोराई का को कोई गाली देगा तो समझो मेरे को दे रहा है क्या भारत के संत की उदारता है क्या शक्ति है उनकी आंतरिक गोराइ का के जासूस उस कीर्तन यात्रा में थे उन्होंने जाकर गोराई काजी के कान में ये बात सुनाई कि तुम्हारे लिए तो ऐसा हो रहा था लेकिन उस संत ने कहा कि गोराई काजी को कोई गाली देगा मेरे को दिया समझूंगा सारे जवान चुप हो गए लेकिन कीर्तन यात्रा हमारे घर तक पहुंचेगी कीर्तन यात्रा घर तक पहुंचे उसके पहले गोराई काजी एक कमरे में छू हो गया जय राम जी बोलना पड़ेगा इस भारत के लाल ने इस भारत के अमृत बांटने वाले महापुरुष ने गोराइका जी का दरवाजा खटखटाया नौकर ने कहा का, गौरण ने कहा के, थोड़ी देर पहले हम दूर थे तब हमने देखा कि साहब छत पे खड़े-खड़े देख रहे आप घर में नहीं ये बात मत करो उनको कह दो कि जहां मेरा ननिहाल रहता है मेरा मामा रहता है जिस गांव में तुम उसी गांव के हो अभी यहाँ आए हो फूल गांव में इसलिए मेरे गाँव के मामा हो मामा भांजा द्वार पर आए और मामा कमरे में छुप जाए ये शोभा नहीं देता है काजी भी आखिर तो मनुष्य था उसका हृदय पिघला जुल्म किया और ये इतना निर्भीक सिंह मेरे को मामा कहता है उसका हृदय पानी पानी हो गया काजी ने कहा मैं डर के मारे नहीं छुपा क्योंकि शासन मेरे पक्ष में लेकिन मैं तुम्हारे जैसे फकीर को क्या मुंह दिखाता इसलिए मैं छुप गया बोलो अब तुम क्या चाहते हो गौरव ने कहा मामा कुछ नहीं चाहते जो हो गया जो बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे क्यों करे बस आ जाओ हमारे साथ हरिनाम कीर्तन करो बस काजी बोलता है हरिनाम कीर्तन तुम्हारी इस उदार नीति से तो मेरा हृदय तो पानी पानी हो गया है लेकिन वो मुल्क न्यायाधीश भी हमारे यहीं मैं उसे बुलाया था हूं भीतर जो विचार विमर्श कर रहे थे कुछ षड्यंत्र का दोनों का हृदय बदला महाराज गौरंग कहते हरि बोल ओ काजी बोलता हरि बोल हरि बोल हरी बोल, हरी बोल। के ऊपर मीठी निगाह डालते हुए हरी बोल हरी बोल महाराज वो काजी तो नाचने झूमने लगा और काजी का नौकर भी झूमने लगा और मिसिस काजी चुप कैसे बैठती वो भी अपनी मस्ती में झूमने लगी हरि नाम की महिमा अपरम्पार है ईमानदारी से एक बार प्रयोग करके देखे इस हरिदास संत ने मुल्क पति न्यायाधीश तो का तो हृदय बदला वैश्या का हृदय तो बदला काजी का जी का हृदय तो बदला उसके इर्द गिर्द वालों का हृदय तो बदला लेकिन एक बार फिर मुसीबत इनके चरणों में फिर लोथपोत होने लगी जयराम जी की लेकिन जो दृढ़ता से बचता है उसके आगे मुसीबत आती है तो मुसीबत को मुसीबत हो जाती है जयराम जी बोलना पड़ेगा एक बार सप्तग्राम के जमींदार के पास गौरांग के ये प्यारे शिष्य मुसलमान युवक हरिदास हरि नाम की महिमा बता रहे थे हरिनाम से शरीर के रक्त कोषों पर शरीर के कोषो पर रक्त कणों पर नस नाडियों पर असर होती है इतना ही नहीं मन और बुद्धि पर भी असर होती है और इतना ही नहीं जीव आत्मा पर भी असर होती है जो मौत का प्रभाव भी उस असर को नहीं तोड़ सकता है ये हरिनाम की महिमा है हरिनाम से दुख और कुटिल स्वभाव भी बदल जाता है बस कुटिल स्वभाव दुख दर्द मिट जाते इस बात को सुनकर जमींदार का कर्मचारी जो अपने आप को बड़ा मानता था उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती उस अभागे गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि हरि नाम पर मेरा विश्वास नहीं है अगर हरि नाम से व्यक्ति का दुष्चरित्र दूर हो जाए तब मैं मानूंगा और कोई हरि नाम लेता है कीर्तन करता है और हरिनाम लेते लेते कुछ ही समय में अगर उसके दुष्चरित्र ठीक हो गए तो मैं अपनी नाक कटाऊंगा आप देखो हरिनाम की महिमा का दूसरा चमत्कार मुसलमान युवक हरिदास कहता कि हरिनाम लेने से अगर आदमी का मन पावन न होता हो और हरिनाम लेने से चरित्र का निर्माण न होता हो तो मैं अपना नाक अपने हाथ से काट दूंगा तू क्या समझता है सुप्त ग्राम का जमींदार देखता ही रह गया गोपाल चक्रवर्ती देखा अच्छा देखते तीन महीने के अंदर तीन महीने हो उसके पहले गोपाल चक्रवर्ती को नाक का कोड लगा और उस कोड कोड में उसका नाक गलकर गिर गया जयराम भी बोलना पड़ेगा और हरिदास हरि के गीत गाते हरि का पैगाम सुनाते चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वे महाराज जगन्नाथपुरी की ओर चले काशी मिश्र की बगीची में वो अपना रहने लगे हरि कीर्तन करने लगे शेष जीवन वहां बिताते बिताते जब उस मुसलमान युवक के अंतिम घड़ियां हुई हरी नाम का स्मरण करते करते उन्होंने सदा के लिए हरि तत्व में अपनी आंखें बंद कर ली पूरी में पता चला गौरांग को गौरांग अपने भक्त मंडली के साथ आए और उस मुसलमान युवक के शब को गले लगाया है धन्य है भारत के संत जय राम जी की मुसलमान युवक हरिदास को उन्होंने गले लगाया उसके शब को लेकर भारत का वो श्रेष्ठ आचार्य महापुरुष नाचने लग गया हरि बोल हरि बोल हरि बोल और अंतिम शमशान यात्रा की जो समाधि यात्रा की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उन्होंने एक रथ बनवाया सजाया और हरिदास को वहां बिठाकर कर जहां उनको समाधि देनी थी वहा ले गए और अपने हाथों से भारत के उस श्रेष्ठ महापुरुष ने मुसलमान युवक हरिदास को अपने हाथों से समाधि देकर ये सत्य साबित करके दिखाया कि हरि नाम में कोई भेदभाव नहीं है और हरि नाम में कोई कमी नहीं है तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया अपने जीवन में दृढ़ता लाओ सच्ची बात मानने में आप देर मत करो सच्ची बात यह है कि आप माई नहीं हैं आप भाई नहीं हैं आप अग्रवाल भी नहीं हैं आप तग्रवाल भी नहीं हैं आप सिंधी भी नहीं हैं, आप पंजाबी भी नहीं हैं, आप मारवाड़ी भी नहीं हैं, आप जैन भी नहीं हैं, आप बनिया भी नहीं हैं और बनियन भी नहीं है सच्ची बात तो बनिया और बनियन माई और मावा ये तुम्हारा शरीर है वास्तव में आप तो आत्मा है और परमात्मा की सनातन संतान है ये सच्ची बात है कृपा करके मान लो तो तुम्हारा जो भी काम होगा वो पूजा हो जाएगा बंदगी हो जाएगा भक्ति हो जाएगा तुम साधु बनकर भजन करोगे तो बरकत जल्दी नहीं आएगी गृहस्थी बनकर भजन करोगे तो बरकत जल्दी नहीं आएगी माई और मावा बनकर तुम भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी तुम भगवान के बनकर भगवान का भजन करोगे तो बरकत आए भी ना रहेगी भी नहीं कर्ता अपने को जैसा मानता है ऐसे ही उसके कर्म फलते मैं संसारी हूँ संसारी आदमी के लिए क्या करना चाहिए मैं तो संसारी हूँ रमन महर्षि कहते कि संसारी कहाँ है कौन संसारी तेरा ललाट संसारी है कि तेरे हाथ संसारी है कि तेरे पैर संसारी है कि तेरा जिगर संसारी क्या संसारी ये तो शरीर है संसारी संसार तो ये तो सारा ढांचा संसार में साधु का भी तो यही है लेकिन साधु अपने को भगवान का मानता है इसलिए साधु है और तू अपने को संसार का मानता है इसलिए संसार के दलदल में पड़ा है तू अपने को भगवान का मान और फिर संसार तेरे लिए नंदन वन हो जाएगा एक बात और तुम थोड़े दिन बद्रीनाथ रहते हो या अयोध्या मथुरा माया काशी कांची कहीं भी रहते हो तो जब अपने घर लौटते हो तो सोचते हो कि मैं पंद्रह दिन तीर्थ में था भगवान के धाम में था ऐसा मानते हो ना महसूस करते हम भगवान के धाम में रहे तो बद्रीनाथ में जो सूरज था और ये सूरज में कोई फर्क है क्या मथुरा में या काशी में जो सूर्य और धरती है वो कानपुर की धरती और सूर्य भी उससे अभिन्न है लेकिन आपका भाव बना है कि काशी भगवान का धाम है मथुरा भगवान का धाम है वृंद्रावन भगवान का धाम है मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा घर भी भगवान का धाम बना लो कहसे केवल जानने से सूरज तुमने नहीं बनाया सूरज भगवान का है अग्नि तुमने नहीं बनाई अग्नि भगवान की हवा तुमने नहीं बनाई हवा भगवान की है धरती हाँ तुमने नहीं बनाई धरती हाँ भगवान की है ठीक है।, है ना धरती भगवान की हवा भगवान की सूरज भगवान का आकाश भगवान का अग्नि भगवान की मिट्टी भगवान की तो मिट्टी और अग्नि से जो ईंट पकी वो किसकी भगवान की और उस ईंट से जो मकान बना वो मकान किसा हुआ बला भगवान का हुआ बोलो ईमानदारी से लोहा लकड़ रो मटेरियल तुम्हारा नहीं है रो मटेरियल लोहा लकड़ ईंट चूना सब का सब भगवान का है खेतों में बरसात पड़ी तो बरसात तुमने थोड़े बनाए हो भगवान की है और अन्न पैदा हुआ तो धरती में से अन्न तुमने नहीं बनाया भगवान की सत्ता सेवा तो भगवान का हुआ जब अन्न भगवान का तो अन्न से जो तन्न बना वो किसका हुआ भगवान का हुआ जो मिट्टी से ईंट बनी और अग्नि में तपी पानी से मिट्टी से ईंट बनी और अग्नि से पकी उस ईंट का मकान बना तो मकान किसका हुआ भला भगवान कहाँ पर बना तुम्हारे सिर पे तो नहीं बना भगवान की धरती पर बना है ईमानदारी की बात है जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं आप मानकर मान लो जानकर मानो कहने से मत मानो जानकर मानो तो धरती भगवान की ईट भगवान की पानी किसका भगवान का अन्न किसका हुआ भगवान का हुआ तो खाए तो तन किसका हुआ भगवान का तो भगवान के घर में भगवान का तन रहता है जयराम जी की। भगवान के घर में भगवान का तन रहता है और भगवान के तन में मन तुमने बनाया क्या भगवान के तन में मन भी भगवान का है और मन को देखने वाला भी भगवान है तो मैं मैं बीच में जो अड़ा है उसको जरा थोड़ा सा सस्पेंड कर दो थोड़ा सा उसको महत्व कम दे दो देखती आंखें हैं और हम बोलता है हम दृश्य मैं देखता हूँ सुनते कौन है बोले मैं सुनता हूँ सोचता मन है बोले मैं सोच रहा हूँ निश्चय बुद्धि करती बोले मेरा निर्णय <laughs> उठत बैठत वही उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने भीष्म पितामह सर सै पर पड़े युधिष्ठर महाराज ये भागवत के प्रथम स्कंद की बात आ रही युधिष्ठर महाराज श्री कृष्ण के दर्शन है तुझा रहे महाराज चकित हो गए कि भगवान कृष्ण ध्यान मग्न है क्योंकि सतत कीर्तन स्मरण करने वाले भीष्म पितामह कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं इसलिए कृष्ण भी भीष्म के ध्यान में मशगूल हैं युधिष्ठर महाराज ने कहा कि प्रभु मैं और प्रश्न सवाल जो ले आया हूं बाद में पूछूंगा लेकिन ये पूछता हूं कि आप किस का ध्यान कर रहे थे आपका तो ब्रह्मादि देव ध्यान करके सृष्टि बनाने का सामर्थ्य ले आते आपके स्वरूप का ध्यान करके योगी कर्म मुक्त होते हैं और आपको प्रेम करके भक्तों की भावनाएं पावन हो जाती है तो आप हे योगेश्वर किसका ध्यान करते हैं श्री कृष्ण ने कहा जो मुझे जैसा भजता है मैं उसे ऐसा ही भजता हूं सर से यापे पड़े हुए भी वो मेरा कीर्तन मेरी कीर्ति स्मृति कर रहे हैं मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं युधिष्ठर इस समय धरती पर ज्ञान की बातें भक्ति की बातें राज धर्म की बातें दान धर्म की बातें त्याग की बातें ये सारी सारी दिव्य बातें जानने वाला अगर कोई पुरुष है तो भीष्म पितामह है युधिष्ठर तुम्हें चलना चाहिए उनको प्रणाम करके उनसे ज्ञान संपादन करना चाहिए मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है एक ज्ञान होता है सामाजिक व्यवस्था का वो पेट भरने का ज्ञान है और दूसरा ज्ञान होता है असली जो असली ज्ञान हृदय रदे को हृदय स्वर के आनंद से भर देता है वो निहाल हो जाता है पेट भरने का ज्ञान कभी कभार कम भी हो तो भी गुजारा हो जाता है लेकिन हृदय भरने का ज्ञान नहीं है तो पेट भरने का सामान कितना भी पड़ा हो हृदय में खुशी आनंद नहीं तो आदमी आज आल... के, अपना सत्यानाश करके करके सुखी सुखी सुखी होना होना होना चाहता चाहता चाहता है, है, है, डिस्को किसी को मार काट के सुखी होना चाहता है। सुख के लिए ही तो करता है हृदय को हृदय के आनंद से भरने का ज्ञान नहीं तो आदमी क्रूर कर्म करके ऋषि दयानंद को पान में जहर देकर वो दुखी होना चाहता था क्या सुखी होना चाहता था बेवकूफें असली ज्ञान सुखी होने का नहीं तो आदमी क्रूर कर्म करके भी सुखी होना चाहता है मानो न मानो ये हकीकत है खुशी इंसान की जरूरत है आपको आत्मिक खुशी नहीं मिलेगी तो खुशी के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ेगा इसलिए व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान हृदय को खुशी से भरने के ज्ञान की बहुत जरूरत है युद्धिष्ठर को श्री कृष्ण कहते आत्म ज्ञान ज्ञाता है दान से क्या क्या लाभ होता है दान की महिमा के जानकार है युधिष्ठर राजधर्म के ज्ञाता है युधिष्ठर त्याग धर्म के ज्ञाता है युधिष्ठर संयम सदाचार के ज्ञाता है युधिष्ठर युधिष्ठर वो भीष्म पितामह इन बातों के ज्ञाता है युधिष्ठर तुमको चलना चाहिए युधिष्ठर श्री कृष्ण के प्यारे कृष्ण के साथ पांडव चले षमा अर्जुन नकुल भी गए सरसया पर पड़े हैं वो कैसे वीर हैं अर्जुन ने बाण लगाए हैं सामने से बाण आए और पीछे को उतर गए पीठ देकर नहीं गिरे सामने से यूं गिरे बाणों के सया पर पड़े पूरे शरीर में तो बाण लगे हैं लेकिन सिर सिर्फ लकटकर है करण अर्जुन भीम आधि योधे नतमस्तक होकर खड़े भीष्म कहते हैं कि मुझे तकिया चाहिए कोमल कोमल गद्दे कोमल कोमल तकिए तकिए तकियण उठा लाया भीष्म कहते हैं नहीं ये तकिए नहीं चाहिए कितने दृढ़ वृत्ति पुरुष हो गए तुम्हारे देश में तुम किनकी संताने हो जरा सा चिड़िया चुहा है बापरे अरे क्या डरते यार धड़कने लग जाता है मुझे तकिया चाहिए लेकिन रूई का तकिया नहीं चाहिए अर्जुन बाण मार और मुझे सिराना दे अर्जुन ने आज्ञा पालन किया है बाण मारे और बाणों का सिराना लेकर वो वीर योद्धा रणभूमि में सोया है कैसा है तुम्हारे पूर्वजों का साहस कैसी है शक्ति कैसा है देह को मिथ्या मानना और आत्मा की अमरता को जानना कैसा व्यवहारिक ज्ञान है भीष्म पिता ने युधिष्ठर को राज धर्म का ज्ञान दिया भीष्म पिता ने व्रत की महिमा बताई उपवास की महिमा बताई ने युधिष्टर को राजधर्म स्त्री धर्म त्याग धर्म दान धर्म आदि की महिमा बताई उपदेश से युदिष्टर को संतुष्ट करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण तुम बड़े अटपटे हो हे नारायण नर रूप में तुम लीला करने आए हो तुम्हें तो कोई विरला विरला मेरे जैसा कोई जानता होगा बाकी सर्व साधारण तुम्हें सर्व साधारण व्यक्ति जानते इस धरती पर अवतार लेने के पहले तुमने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया था वसुदेव देव की को और उन्होंने कहा था कि नन्ने हो जाओ नन्ने हो जाओ भक्तों के वश में रहने वाले भगवान तुम बड़ा इंतजार करने के बाद आते हो तुम बहुत बहुत अटखेलियां करवाते हो बहुत बहुत इंतजार करवाते हो बाद में आते हो अथवा हृदय में प्रकाश करते हो तुमने बहुतों को इंतजार कराया है आज मेरा वारा है कृष्ण ध्यान से सुन क्या है मोहब्बत उस भीष्म भीष्मे की कृष्ण को डांटने की शक्ति रखता है मोहब्बत जब जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती पहले स्कंद में एक कथा आती भागवत हे कृष्ण अब वही चतुर्भुजी रूप प्रकट कर और इंतजार कर जब तक मेरे प्राण पखेरू नहीं जाते तब तक हे सर्वेश्वर यहीं खड़ा रहना होगा तुझे और ऐसे चतुर्भुजी होकर खड़े रहोगे तो काम नहीं चलेगा चेहरे पर मीठी मुस्कान हो और पितांबर हवाओं में अटकेलियां करता हो मुझे वो याद है कि जब मैंने दीक्षण बाढ़ तुम्हारे कवच को मारे थे रथ के मैदान में युद्ध के मैदान में धूल उड़ रही थी और तुम्हारे गिंगरूले बाल मटमैले से हो रहे थे और तुम पसीने से हुए थे और पसीने की चमकती वह हिरे जैसी कड़िया जो तप्त हृदयों को शांति देने में सक्षम थी उस रूप का मुझे सुमरन है कृष्ण तुमने हथियार न लेने का संकल्प किया था और मैंने तुमको हथियार उठवा ही चुप की थी अपने भक्त की बात सच्ची करने के लिए अपनी बात झूठी करने में भी तुम्हें संकोच नहीं होते हे ऐसे भक्त बत्सल मेरी आखिरी घड़ियां है तुम बहुत प्रतीक्षा करवाते हो भक्तों को लेकिन आज ये भीष्म तुम्हारा भक्त तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है कि जब तक मेरे प्राण उत्तरायण के तरफ न गमन करे तब तक, तक, तक तुम यहीं खड़े रहोगे तुलसीदास ने भी ऐसी दादागिरी दिखाई प्रेम से बांके बिहारी के मंदिर में गए तुलसीदास कहते हैं कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा मेरा मस्तक नहीं झुकेगा कृष्ण और राधा के रूप में तुम तो सिया जी बन के दिखाओगे तब मैं प्रणाम करूंगा तुलसी मस्तक तब न मैं धनुष बाण लिहो हाथ की तुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ अवधाम धामांी पति अवतारण पति राम सकल दासनपति हनुमान जानकी धनुष चढ़ायो चकित कर सब कोई मगन भयकी देख राम जी का वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में और कई लोग पूछते हमारा गॉड बड़ा हमने क्या बढ़ा है हम तो सब धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखते हमारा भारतीय संस्कृति तत्व ज्ञान की नजर से सबको अपना प्रेम देती मान देती लेकिन तब तुम बोलते हो कि भारत का भगवान छोटा और हमारा भगवान बड़ा तो कान खोलकर सुन लो जो बेचारा खिले खाकर दुष्टों से पराधीन होकर चला गया वो बड़ा कि जिसने हंसते हंसते कंस और, और मुष्टिक जैसों को बकासूर और दिन के थे जैसी को दूध पीते पीते नीचो नीचो के अपने स्वधाम भेज दिया और मुक्त कर दिया वो भगवान बड़ा के खिले खाके चला गया वो भगवान बड़ा अब तुम ही सोच लो भाई जो रावण और इंद्रजीत जैसे और जिनके पास मायावी विद्याएं बहुत थी उनके सामने केवल तीर कमान खड़ा ले कहा जीत गए और उनको स्वधाम भेजा वो भगवान बड़ा कि जो बेचारा जहर पीकर अथवा खिले खाकर चला गया वो भगवान बड़ा आप ही बताओ आपके कल्चर में और हमारी संस्कृति में क्या डिफरेंस है यहाँ सुकरात महात्मा हो गए बहुत अच्छे थे हम उनको प्रणाम करते हैं धन्यवाद देते हैं लेकिन यहाँ के लोगों ने सुकरात को जबरदस्त जहर पिलाया और सुकरात बेचारा मर गया लेकिन भारत के भगवान शंकर ने हंसते हंसते जहर पिया और वे नीलकंठ होकर अमर होकर पूजे जाते अब देखो किसकी संस्कृति और किसका योग बढ़िया